अमृत दृष्टि परम गुरु ओशो के प्रवचनों का अनूठा संकलन ट्रैक नंबर सैतीस ज्योतिर्मय देवलोक में विलीन प्रश्न अथर्वेद में एक ऋषा है प्रस्तात् अहम अंतरिक्षा अंतरिक्षादित विम देवोनाक प्रस्थात स्वर ज्योतिर्गा अर्थात हम पार्थिव लोक से उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहन करें अंतरिक्ष लोक से ज्योतिषमान देवलोक के शिखर पर पहुंचे और ज्योतिर्मय देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योतिपुंज में विलीन हो जाएं। भगवान कृपया बताएं कि ये लोग क्या हैं और कहा हैं चैतन्य कीर्ति लोक शब्द से भ्रांति हो सकती है हुई है सदियों तक शब्दों की भ्रांतियों के दुष्परिणाम होते हैं लोक शब्द से ऐसा लगता है कि कहीं बाहर कहीं दूर यात्रा करनी है किसी गंतव्य की ओर लोक से भौगोलिक बोध होता है जबकि ऋषि का मंतव्य बिल्कुल भिन्न है यह तुम्हारे भीतर की बात है तुम्हारे अंतरलोक की जो जानता है वह बात ही भीतर की करता है बाहर की बात तो सिर्फ इसलिए की जा सकती है ताकि भीतर की बात का स्मरण दिलाया जा सके तुम तो बाहर की भाषा समझते हो इसलिए मजबूरी है ऋषियों की उन्हें बाहर की भाषा बोलनी पड़ती तुम जो समझ सकते हो वही तुमसे कहा जा सकता है लेकिन फिर खतरा है खतरा यह है कि तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो ऋषि जब जीवित होता है तब तो वो तुम्हारी भ्रांतियों को रोकने के उपाय कर लेता है तुम्हें संभाल लेता है शब्दों के जाल में नहीं पड़ने देता लेकिन जब ऋषि मौजूद नहीं रह जाता और ऋषि की जगह पंडित पुरोहित ले लेते हैं जिनका कि सारा आयाम ही शब्दों का है तब ठीक वह होना शुरू हो जाता है जो ऋषि के विपरीत है जीसस ने बहुत बार दोहराया कि वह ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लेकिन फिर भी ईसाई जब हाथ जोड़ते हैं तो आकाश की तरफ वह ईश्वर तुम्हारे भीतर है। थक गए बुद्ध पुरुष कह कह कर। लेकिन जब भी तुम पूजा करते हो तो किसी मूर्ति की और अगर मूर्ति की भी न की अगर मस्जिद में भी गए तो पुकार भी लगाते हो तो बाहर के किसी परमात्मा के लिए सारी उंगलियां भीतर की तरफ इशारा कर रही और तुम जब भी देखते हो तब बाहर की तरफ देखते हो मत पूछो कि ये लोग कहाँ हैं कहां से उपद्रव शुरू हो जाता है तुमने पूछा कि कोई बताने वाला मिल जाएगा कि कहा है नक्शे टंगे हैं मंदिरों में इन लोगों के यह लोग तुम्हारी चेतना के भिन्न आयामों के नाम है और इतना साफ है फिर भी आदमी इतना अंधा है सारी बातें इतनी रोशन है फिर भी अंधे को तो कैसे दिखाई पड़े रोशनी ही दिखाई नहीं पड़ती रोशनी में लिखे गए ये सूत्र इसलिए हमने इनको ऋचा कहा है। साधारण कविता नहीं कविता और ऋचा में भेद है कविता अज्ञानी की ही व्यवस्था है जोड़ तोड़े शब्दों का जमाव है राग में बांध ले छंद में बांध ले तुक बिठा दे वह सब ठीक लेकिन अंधेरा और अंधा टटोले बस ऐसी ही कविता है ऋषि हम उसे कहते हैं जिसने देखा और जो देखा उसे गुनगुनाया उसे गाया ऋषियों से जो वचन झरते बुद्ध पुरुषों से जो वचन झरते उनके लिए हमने अलग ही नाम दिया ऋचा ऋषि से आए तो ऋचा और ऋषि वह जो देखने में समर्थ हो गया जिसकी भीतर की आंख खुल गई भीतर की आंख खुलेगी तो भीतर की ही बात होगी तुम्हारी तो बाहर की आंखें हैं भीतर की आंख बंद है ऋषि भीतर की कहते हैं तुम बाहर की समझते हो इसलिए हर शास्त्र गलत समझा गया है और हर शास्त्र की गलत टीकाएं और व्याख्याएं की गई हैं कोई ऋषि ही किसी दूसरे ऋषि के मंतव्य को प्रकट कर सकता है यह काम पांडित्य का नहीं शास्त्रीयता का नहीं पार्थिव लोक से अर्थ है तुम्हारी देह तुम्हारा शरीर अंतरिक्ष लोक से अर्थ है तुम्हारा मन ज्योतिषमान देवलोक के शिखर से अर्थ है आत्मा और प्रकाशमान ज्योतिपुंज में अंततः सब विलीन हो जाता है वह अस्तित्व का नाम चौथी अवस्था तुरी समाधि निर्वाण तीन को पार करना है चौथे को पाना है न केवल शरीर के पार जाना है न केवल मन के पार जाना है आत्मा के भी पार जाना है क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म रूप में अहंकार ही है मैं भाव अभी भी मौजूद है आत्मा का अर्थ ही होता है मैं इसलिए बुद्ध ने अनत्ता शब्द का उपयोग किया अत्ता यानी आत्मा मैं अनत्ता यानी ना मैं अनात्मा बुद्ध को समझा नहीं जा सका अथर्वेद की टीका करने वाले भी नहीं समझे कैसा मजा है ब्राह्मण पंडित पुरोहित नहीं समझे जो दोहराते हैं ऋचाओं को निरंतर सुबह सांझ वे भी नहीं समझे उनको तो लगा यह बुद्ध नास्तिक है आत्मा भी नहीं और ये अथर्वेद का सूत्र यही कह रहा है कि ज्योति में देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योतिपुंज में विलीन हो जाएं, जहां सब विलीन हो जाता है इस विलीन के लिए बुद्ध ने जो शब्द चुना बड़ा प्यारा है निर्वाण निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना जैसे दिया जला हो और तुम फूंक मार दो और दिया बुझ जाए और कोई पूछे कि कहा गई ज्योति कहा बताओगे कहोगे विलीन हो गई इतना ही कह सकते हो अब न बता सकोगे कहां है पता ठिकाना विलीन हो गई अस्तित्व में एक हो गई जैसे दिए का बुझ जाना है ऐसे ही व्यक्ति को बुझ जाना है तब समी के साथ एकता सदती व्यक्ति का होना एक तरह का त्रय थे, शरीर मन आत्मा यह त्रिकोण है इस त्रिकोण से तुम निर्मित हो इस त्रिकोण के ठीक मध्य में वह बिंदु है जहां त्रिकोण शून्य हो जाता है ये तीनों कोने मिट जाते निराकार प्रकट होता है सब आकार खो जाता है बहुत स्पष्ट है ऋचा हम पार्थिव लोक से उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहण करें हम उठें शरीर से अधिक लोग तो शरीर में ही खोए जो शरीर में खोया है वह पशु जो शरीर में खोया है वह शूद्र फिर चाहे वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो शरीर में है वह सूत्र और अधिकतम लोग शरीर में शरीर ही उनका सब कुछ खाओ पियो मौज करो बस इतना ही उनके जीवन का अर्थ यही उनके जीवन का गणित है काम उनके जीवन की सारी अर्थवत्ता है वासना उनका सारा विस्तार है, भोग बस इीसरी आ गई भोजन वस्त्र काम धन दौलत पद प्रतिष्ठा बस यही सब समाप्त हो जाता है और रोज देखते लोगों को गिरते रोज देखते हैं लोगों को, को कब्रों में उतरते हैं। रोज देखते हैं लोगों को चिताओं पर जलते फिर भी होश नहीं आता जैसे तय ही कर रखा है कि होश को आने न देंगे और ये जो शरीर का तल है यही हमारे सारे संबंध हैं पत्नी है पति है बेटे हैं बेटियां हैं परिवार है मित्र हैं परिजन है। और कौन अपना है कहां कौन किसका है मगर जीवन भर यही आकांक्षा रहती किसी तरह खोजने शायद कहीं कोई मिल जाए अभी तक नहीं मिला आज तक नहीं मिला कल मिल सकता है आशा बनी रहती आशा की टिमटिमाती मोमबत्ती में हम चले चले जाते हैं अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला जो भी मिला असी जमानो मका मिला जो भी मिला क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश सौ बार बिजलियों को मेरा आसिया मिला सौ बार बिजलियों को उगता गया हूं ज्यादा ए नौ की तलाश में उगता गया हूं ज्यादा ए नौकी तलाश में हर राह में कोई ना कोई कारवां मिला राह में किन हौसलों के कितने दिए बुझ रह गए किन हौसलों के कितने दिए बुझ रह गए ए सोज आसकी तू बहुत ही गरा मिला ए सोज आसकी था एक राजदार मोहब्बत से लुत्फ था एक राजदारे मोहब्बत से लुत्फ लेकिन वो राजदारे मोहब्बत कहां मिला लेकिन वो राजदारे अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला अब तक मुझे न कोई कहां मिलता है कोई संगी साथी राजदा असंभव है मिलना मगर आशा मिटके मिट भी नहीं मिटती गिर जाती है फिर उठा लेते हैं हर बार गिरती है फिर संभाल लेते नए सहारे नई बैसाखियां खोज लेते कितनी बार तुम्हारा आसिया नहीं जल चुका कितनी बार बिजलियां नहीं गिरी तुम्हारे आसिया पर देह में तुम पहली बार तो नहीं हो अनंत बार रह चुके हो यह अनुभव कोई नया नहीं मगर भूल भूल जाते हो विस्मरण करते चले जाते हो क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेष पता नहीं कैसा है आदमी कि फिर फिर भरोसा कर लेता है वही भूले वही भरोसे कुछ नया नहीं वर्तुल में घूमता रहता है कोल्हू के बैल की भांति घूमता रहता है क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेस सौ बार बिजलियों को मेरा आसिया मिला और फिर भी सौ बार बिजलियां गिर चुकी बार बार मौत आई बार बार आसिया मिटा फिर फिर चार दिन के जोड़कर तुम आसिया बना लेते हो फिर इस आशा में कि अब नहीं बिजलियां गिरेंगी क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश सौ बार बिजलियों को मेरा हासिया मिला उगता जाते हो ऊब जाते हो घबरा जाते हो बेचैन हो जाते हो फिर कोई सांत्वना खोज लेते हो नहीं मिलती तो गढ़ लेते हो इजात कर लेते हो उगता गया हूं ज्यादा ए नौकी तलाश में हर राह में कोई ना कोई कारवा मिला और तुमने देखा तुम अकेले ही नहीं चल रहे हो किसी भी राह पर जाओ धन के पीछे दौड़ो पद के पीछे दौड़ो यश के पीछे दौड़ो हर जगह तुम करोड़ों लोगों की भीड़ को जाते देखोगे उकता गया हूं जादाए नौकी तलाश में हर राह में कोई ना कोई कारवा मिला कारवे हैं चले जा रहे हैं तुम अकेले नहीं हो इससे और भ्रांति होती ऐसा लगता है जहां इतने लोग जा रहे हैं वहां कुछ जरूर होगा इतने लोग गलती में नहीं हो सकते तो फिर अपने को संभाल लेते हो जागते जागते रुक जाते हो फिर सपने में पड़ जाते हो किन हौसलों के कितने दिए बुझकर रह गए ऐ सोझ आस की तू बहुत ही गरा मिला और क्या क्या हौसले लेके आदमी चलता है क्या क्या स्वप्न संजोता है हर बार दिए बुझ जाते जरा सा हवा का झोंका और दिया बुझा फिर हम जला लेते दूसरों से मांग लेते तेल बाती दूसरों से मांग लेते हैं ज्योति फिर फिर दिए जला लेते दिए बुझते जाते हम जलाते चले जाते किन हौसलों के कितने दिए बुझ के रह गए ऐ सोज आस की तो बहुत ही गरा मिला मगर ये हमारी वासना का विस्तार कुछ ऐसा है टूटता ही नहीं होश आता ही नहीं अपने को संभाल ही नहीं पाते था एक राजदारे मोहब्बत सुलुत्फी लेकिन वो राजदार मोहब्बत कहां मिला आशा भर रहती कि कोई मिल जाएगा अपना कि कोई मिल जाएगा प्रेमी कि कोई प्रेस की कोई मित्र इसी आशा में सोचते हैं जिंदगी में रस आ जाएगा फूल खिल जाएंगे एक राजदारे मोहब्बत से लुत्फी लेकिन वो राजदार मोहब्बत कहा मिला सोचो तो कितने जमाने हो गए खोजते खोजते वो राजदार मोहब्बत कहा मिला अब तक न मुझे कोई मेरा राजदा मिला जो भी मिला असी जमानो मका मिला अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला यहां शरीर के तल पर सिवाय असफलता के और कुछ भी नहीं सिवाय विषात के और कुछ भी नहीं शरीर से ऊपर उठो तुम शरीर ही नहीं हो तुम्हारे भीतर और बहुत है शरीर तो यू समझो कि अपने घर के कोई बाहर ही बाहर जी रहा हो अपने घर के भीतर ही प्रवेश नहीं किया हो यूं बाहर ही चक्कर काट रहे हो चलो जरा भीतर चलो शरीर से थोड़े भीतर शरीर से थोड़े ऊपर और भीतर और ऊपर का एक ही अर्थ भाषा कोश में कुछ भी हो जीवन के कोश में एक ही अर्थ जितने भीतर गए उतने ऊपर गए जितने बाहर आए उतने नीचे गए भीतर चलो तो मन मन अंतर यात्रा का पहला पड़ाव है मन अर्थात मनन की क्षमता सोचने विचारने की कला मनन पैदा हो तो इतना तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि शरीर के जगत में सिर्फ भ्रांतियां हैं मोह है मो आसक्तियां हैं बंधन पास है इसलिए मैंने कहा जो शरीर में जीता है वह पशु बंधा हुआ पशु पास से बंधा हुआ जकड़ा हुआ भोजन यौन ये दो छोर है जिनके बीच घड़ी की पेंडुलम की तरह शरीर में बंधा आदमी घूमता रहता एक से दूसरे की तरफ इसे समझ लेना जो लोग अपनी कामवासना को दबा लेंगे उनका भोजन में बहुत रस हो जाएगा क्योंकि पेंडगुलम उनका भोजन में अटक रहेगा जो लोग अपने भोजन पर दबाव डालेंगे रुकावट डालेंगे उनके जीवन में कामवासना ही कामवासना रह जाएगी मन अर्थात मनन जरा सोचना अपने जीवन के संबंध में कि यह क्या है मैं क्या कर रहा हूं क्या मेरे हाथ लग रहा है क्या किसी और के हाथ लग रहा है इतने लोग दौड़ते रहे इतने लोग सदियों सदियों तक खोजते रहे किसी को कुछ भी नहीं मिला है मुझे कैसे मिल जाएगा एक व्यक्ति नहीं है पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में जिसने ये कहा हो बाहर मैंने खोजा और पाया जिन्होंने पाया वे थोड़े से लोग यही कहते हैं भीतर खोजा और पाया बाहर खोजने वाला तो एक नहीं कह सका कि मैंने पाया है ही नहीं पाने को तो कोई कहेगा भी कैसे किस मुंह से कहेगा किस बल से कहेगा किस आधार पर कहेगा सोचो तो थोड़ा सा शरीर से ऊपर उठना शुरू होता है लेकिन फिर सोच विचार में ही उलझे ना रह जाना नहीं तो उठे थोड़े ऊपर गए थोड़े भीतर लेकिन फिर अटकाव खड़ा हो जाता है कुछ लोग जो शरीर से थोड़े ऊपर उठते वो मन में उलझे रह जाते उनके रस बदल जाता है शरीर के रस से बेहतर हो जाता है संगीत में उनका रस होगा काव्य में उनका रस होगा कला में उनका रस होगा कोई पशु कोई पक्षी उस सुख नहीं है कला में दर्शन में काव्य में मूर्तियों में चित्रों में संगीत में मनुष्य केवल उस दिशा में यात्रा कर पाता है मनुष्य शब्द भी मनन से ही बनता है मन से ही बनता है जब तुम देह के ऊपर उठते हो तो तुम पशु नहीं रह जाते मन में आते हो तो मनुष्य हो जाते हो लेकिन बस मनुष्य उतना होना काफी नहीं है वह शुरुआत है सिर्फ यात्रा की अंत नहीं बस प्रारंभ है फिर जल्दी ही सोच विचार करने वाले व्यक्ति को यह भी दिखाई पड़ेगा कि सोच विचार भी हवा में महल बनाना है इससे भी कुछ उपलब्धि नहीं है इतना तो ही तर्कयुक्त तो सोचो कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगता दर्शन शास्त्र के पास कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्पत्ति नहीं फिर मन ही मन के ऊपर उठने का पहला बोध देता है कि शरीर से ऊपर उठे थोड़ा मुक्त आकाश मिला अंतरिक्ष मिला अंतर आकाश मिला एक कदम और उठ के देखें मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है शरीर से ऊपर उठने की कला का नाम मनन है मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है ध्यान से आत्मा में देखिए और आत्मा में बहुत सुख है बहुत अर्थ है गरिमा है महिमा है और इसलिए खतरा भी बहुत है बहुत से धार्मिक व्यक्ति आत्मा पर ही अटके रह गए इतना सुख था कि उन्होंने सोचा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है आत्मा में जितना मिलता है उससे ज्यादा की कल्पना करना भी असंभव लेकिन कुछ हिम्मतवर आत्मा के भी पार गए उन्होंने कहा शरीर को छोड़ा इतना पाया मन को छोड़ा और बहुत पाया कास आत्मा को भी छोड़ सके तो पता नहीं कितना मिले बड़े साहस की जरूरत है और बुद्धत्व केवल उनको उपलब्ध होता है जो आत्मा को भी छोड़ देते कुछ हिम्मतवर लोगों ने वो अंतिम कदम भी उठाया खतरनाक कदम है किसी अतल अज्ञात में गिरना है जिसका कोई और छोर नहीं होगा उसी को अथर्वेद कह रहा है और फिर में देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योति में विलीन हो जाए फिर विलीन हो जाने के सिवा कुछ भी नहीं थोड़े से तुम बचते हो आत्मा में बस थोड़े से असमी मैं भाव जरा सी आखिरी रेखा जैसे पुच्छल तारा गुजर जाता और पीछे थोड़ी सी रेखा छूट जाती थोड़ी देर जगमगाती रहती फिर विलीन हो जाती या जैसे जेट गुजरता है तो उसके पीछे धुएं की एक रेखा बनी रह जाती फिर थोड़ी देर में वह भी बिखर जाती आत्मा भी धुएं की एक रेखा मात्र है, मगर बहुत सुखद बहुत फूलों से भरी बहुत सुगंधित इसलिए अटकाने में बहुत समर्थ और जिन्होंने सिर्फ शरीर ही जाना है मन ही जाना है उनके लिए तो यूं हो जाता है कि मिल गया धनों का धन इसलिए बहुत से धार्मिक व्यक्ति आत्मा पर रुक जाते सोचते बस आ गया पड़ाओ अंतिम मंजिल आ गई अब कहीं जाना नहीं अभी एक कदम और है तुरी अभी चतुर्थ को पाना है जब तक हो तब तक समझना कि अभी और कुछ पाने को शेष है मिट जाना है हो जाना है विलीन हो जाना है जैसे सरिता सागर में विलीन हो जाती ऐसे तुम्हारी जो ज्योति है अलग थलग वो महाज्योति में एक हो जाए तब मैं बचता ही नहीं ऐसा नहीं है कि बुद्धों ने मैं शब्द का उपयोग नहीं किया करना पड़ता है लेकिन बस उपयोगिता की दृष्टि से क्योंकि तुमसे बात करनी है अन्य उनके भीतर कोई मैं नहीं यह सूत्र प्यारा है लेकिन चेतन कीर्ति मत पूछो कि ये लोग कहां है ये तुम्हारे भीतर ये तुम्हारी नीच की संपदाएं अंतर यात्रा पर निकलो अथर्वेद का यह सूत्र तुम्हारी पूरी अंतरयात्रा के मार्ग को आलोकित कर सकता है